महाभारत शांति पर्व दिष्ट्यधिक दिविशतमोध्याय जाजली और तुलाधार का धर्म के विषय में संवाद भीच इत सतदातेन तुलाधारेणीमता प्रोवाच वचनम धीम जाजल जपताजी कहते राजन उस समय बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ प्रतिमान जाजली ने यह बात कही जाजल सर्वगंधाणिज वनस्पति नौषधी मूला जाजली बोले वैश पुत्र तुम तो सब प्रकार से रस गंध वनस्पति औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो तुम सर्व निखले नहामते महामते तुम्हें यह धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई तुम्हें यह ज्ञान कैसे सुलभ हुआ यह सब रूप से मुझे बताओ भीष्मधारो ब्राह्मण न यशस्वी नाम वाच धर्म सूक्ष्मी वैश्यो धर्मार्थ तत्वीन जी कहते राजन यशस्वी ब्राह्मण जाजलि के इस प्रकार पूछने पर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले तुलाधार वैश्य ने उन्हें धर्म संबंधी सूक्ष्म बातों को इस तरह बताना आरंभ किया तुलाधार सर्वभूत मैत्रम पुराणम यम जनादुह तुलाधार बोले जाजले जो समस्त प्राणियों के लिए हितकारी और सबके प्रति मैत्री भाव की स्थापना करने वाला है जैसे सब लोग पुरातन धर्म के रूप में जानते हैं गुण रहस्यों सहित उस सनातन धर्म का मुझे ज्ञान है अद्रोहीणता अल्पद्रोहेण वा पुनः या वृत्ति सपरोधर्म तेन जीवा मिजा जिसमें किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना पड़े अथवा कम से कम द्रोह करने से काम चल जाए ऐसे जो जो जीवन वृत्ति है वही उत्तम धर्म है जाजले मैं उसी से जीवन निर्वाह करता हूँ परिच्छि तथा मैंने दूसरों के द्वारा काटे गए काठ और घास फूस से यह घर तैयार किया है अलग तक अर्थात वृक्ष विशेष की छाल पद्मक अर्थात पदमाख तुंग तथा चंदनादि गंध द्रव्य एवं अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को मैं दूसरों से खरीदकर बेचता हूँ रसाच तान विप्ररसे मध्यवर्द्यान बहुन्ह कृत् वह पृथ्वी क्रीड़े पर हस्तादे विप्र मेरे यहाँ मदिरा नहीं बेची जाती उसे छोड़कर बहुत से पीने योग्य रसों को दूसरों से खरीदकर बेचता हूँ माल बेचने में छल कपट एवं असत्य से काम नहीं लेता सर्वेशा जुन्दृत्यम सर्वेशम च हित कर्मणा मनसा वाचा सधर्म वेद जा चले जो सब जीवों को सुरहित होता और मन वाली तथा क्रिया द्वारा सदा सबके हित में लगा रहता है वही वास्तव में धर्म को जानता है नानुरुद्धे अनुद्धे वे नोत पश्चिम तुला में सर्वूते मैं न किसी से अनुरोध करता हूँ न विरोधी करता हूँ और न कहीं मेरा बेस है या किसी से कुछ कामना करता हूँ समस्त प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है जाजले यही मेरा व्रत और नियम है इस पर दृष्टिपात करो मुने मेरी तराजू सब मनुष्यों के लिए सम है सबके लिए बराबर तौलती है चित्रता विप्रवर मैं आकाश की भांति असंग रह कर जगत के कार्यों की, की विचित्रता को देखता हुआ दूसरों के कार्यों की न तो प्रशंसा करता हूँ और न निंदा ही तुम उस प्रकार तुम मुझे सब लोगों के प्रति समता रखने वाला और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा सुवर्ण को समान समझने वाला जानो यथाध बधिर उछ्वास परमा सदा देवईर पिहता द्वारा सोपमा पश्य तो अंधे बहरे और उन्मत्त पागल मनुष्य जिनके कान आदि द्वारा देवताओं ने सदा के लिए बंद कर लिए हैं द्वार सदा के लिए बंद कर लिए हैं सदा केवल के सांस लेते रहते हैं मुझ की भी वैसी ही उपमा है अर्थात मैं देखकर भी नहीं देखता सुनकर भी नहीं सुनता और विषयों की ओर मन नहीं ले जाता केवल साक्षी रूप से देखता हुआ श्वास प्रश्वास मात्र की क्रिया करता रहता हूँ यथा वृद्धा तुरसान प्रति तथर्थ काम भोगेश जैसे वृद्ध रोगी और दुर्बल मनुष्य विषय मनुष्योग की स्पृह नहीं रखते उसी प्रकार मेरे मन से भी धन और विषय भोगों की इच्छा दूर हो गई है यदा चाजम नदा चमान नीभ्य यदाइचति न देश ब्रह्म सम्पद्यते तदा जब यह पुरुष दूसरे से भयभीत नहीं होता जब दूसरे प्राणी भी इससे भयभीत नहीं होते तथा जब यह न तो किसी की इच्छा रखता है और न किसी से देश भी करता है तब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है यदा न कुरुते भाव सर्वभूते सुपापक कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा जब समस्त प्राणियों के प्रति मन वाणी और क्रिया द्वारा भी बुरे भाव नहीं होते हैं तब मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है नवि यो भय सर्वभूता भयम पदम जिसका भूत या भविष्य में कोई कार्य नहीं है तथा जिसके लिए कोई धर्म करना श्रेष्ठ नहीं है साथ संपूर्ण भूतों को अभय प्रदान करता है वही निर्भय पद को प्राप्त होता है यस्मा दुद्विजते सर्वो मृत्यु मुखादि अं। व क्रूरा दंड साप्त होती महत भय जैसे सब लोग मौत के मुख में जाने से डरते हैं उसी प्रकार जिसके स्मरण मात्र से सब लोग उद्विग्न होते हैं तथा जो कठोर वचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है ऐसे मनुष्य को महान भय का सामना करना पड़ता है यथावधर्तमानृद्धा पुत्रपौत्रण अनुवर्ता महेवृत्तम अहिंसा अहिंसाण महात्म जो वृद्ध हैं पुत्र और पौत्रों से संपन्न हैं, शास्त्र के अनुसार यथोचित आचरण करते हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं उन्हीं महात्माओं के वर्ताव का मैं भी अनुसरण करता हूँ प्रणष्ट शाश्वत धर्मोहित ते नैद्य तपस्वी वाह बलान वाह मोहते अनाचार से सनातन धर्म मोहयुक्त होकर नष्ट हो जाता है उसके द्वारा विद्वान तपस्वी तथा काम क्रोध को जीतने वाला बलवान पुरुष भी मोह में पड़ जाता है आचार आचाराजाल जे प्राज क्षिप्रम धर्ममुयाद एवं यदु भेदांत चरे द्रोह चेतसा जाजले जो जैतेंद्रिय पुरुष अपने चित्त में दूसरों के प्रति द्रोह न रखकर इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पालित आचार को अपने आचरण में लाता है वह विद्वान वेदबोधित सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रहस्य को जान लेता है नद्याथा काूह्यम यदीक्षया यदीक्ष का संधि गच्छेत केंचे तत्रपरादारूं संसृज्यपर तेन काचिन्द समीक्षया जैसे यहाँ नदी की धारा में देवेक्षा बहता हुआ काट अकस्मात किसी दूसरे काट से संयुक्त हो जाता है फिर वहां दूसरे दूसरे काट तिनके छोटी छोटी लकड़ियां और सूखे गोबर भी आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं परंतु इन सबका वह संयोग आकस्मिक ही होता है समझ बूझ नहीं इसी प्रकार संसार के प्राणियों के भी परस्पर सहयोग वियोग होते रहते हैं यस्मा नोद्विजते भूत जातु किंचित कथन अभियं सर्वूतेभ्य स प्राप्त होती सदा मुने मु जिससे कोई भी प्राणी कभी किसी तरह भी उद्विघ्न नहीं होता वह सदा संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त कर लेता है यस्मा दोजते विद्वन्दर्वोको वृकादिव रोशतर यथा सर्वे चले साभयम् सर्वभूतेभ्य सम्राप्त महामते ही महामते विद्वं जैसे नदी के तीर पर आकर कोलाहल करने वाले मनुष्य के डर से सभी जलचर जंतु भय के मारे छिप जाते हैं तथा जिस प्रकार भेड़िये को देखकर सभी थर्रा उठते हैं उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हैं उसे भी संपूर्ण प्राणियों से भय प्राप्त होता है एवमे वादु यथस्तथ सहायवान द्रव्यवान शुभ परस्तथा इस प्रकार यह अभेदान रूप आचार प्रकट हुआ है जो सभी उपायों से साध्य है जैसे बने वैसे इसका पालन करना चाहिए जो इसे आचरण मिलाता है वह सहायवान, द्रव्यवान, सौभाग्यशाली तथा श्रेष्ठ समझा जाता है। कीर्थम अल्पलेखा पट व कृष्ण निर्णया अतः जो अभयदान देने में समर्थ होते हैं उन्हीं को विद्वान पुरुष शास्त्रों में श्रेष्ठ बताते हैं उनमें से जो बहिर्मुख होकर अपने हृदय में क्षणभंगुर विषय सुखों की इच्छा रखते हैं वे तो की और मान बढ़ाई के लिए ही अभयदान रूप व्रत का पालन करते हैं परंतु जो पटु या प्रवीण पुरुष हैं वे पूर्ण स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही इस व्रत का आश्रय लेते हैं तपोर भी यज्ञ दान वाक्य प्राप्त अभयदान से यद्य तप यज्ञदान और ज्ञान संबंधी उपदेश के द्वारा मनुष्य यहाँ जो जो फल प्राप्त करता है वह सब उसे केवल अभयदान से मिल जाता है लोके यभूतेभ्यो दत्ते अभय सर्व यज्ञ रिदान प्राप्त अभय दक्षिणा जो जगत में संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देता है वह मानो समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है तथा उसे भी सब ओर से अभय दान प्राप्त हो जाता है न भूतानाम अहिंसायाम ज्याज्यार्म हो कशन यस्मान भूत जांचित कथन सौभयम सर्वभूतेभ्य सपन प्राप्त महामुणे प्राणियों की हिंसा न करने से जिस धर्म की सिद्धि होती है उससे बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है महामुने जिससे कभी कोई भी प्राणी किसी तरह उद्विग्न नहीं होता वह भी संपूर्ण प्राणियों से अभय प्राप्त कर लेता है यस्माजते लोक सर्पास्म गता न स धर्मम अवापनोतिहलोके परत्र घर के भीतर रहने वाले सर्प के समान जिस पुरुष से सब लोग भयभीत रहते हैं वह इलोक और परलोक में भी कभी धर्म के फल को नहीं पाता देवापि त्म भूतानी पश्यत देवा जो समस्त प्राणियों का आत्मा हो गया है और संपूर्ण भूतों को अपने से अभिन्न देखता है उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है उसके पद चिन्ह की खोज करने वाले देवता भी उस ज्ञानी पुरुष के मार्ग के विषय में मोहित हो जाते हैं उसकी गति का पता नहीं पाते हैं दानं उत्तम अभ्रवीते सत्यम इधम श्रद्धा स्वयं चाचले प्राणियों को अभय दान देना सब दानों से उत्तम बताया गया है जाजले मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ तुम इस पर विश्वास करो स एवं शुभू पुनर्भव दुर्भग व्यापत्तिम कर्मणाम दृष्टवा जुगुपंती जना सदा जो स्वर्गादि की कामना करके धर्म कार्य करते हैं वे ही स्वर्गादि फलों को पाकर सौभाग्यवान कहलाते हैं फिर वे ही पुण्य क्षीण होने के पश्चात जब स्वर्ग से नीचे गिरते हैं तब दुर्भाग्य से दूषित माने जाते हैं इस प्रकार कर्मों का विनाश देख विज्ञ पुरुष सदा ही सकाम कर्मों की निंदा करते हैं अकारणो ही नैवास्ते धर्म सूक्ष्म भूतभव्या में धर्म प्रवचन कृत जा कोई भी धर्म निष्प्रयोजन या निष्फल नहीं है उसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है स्वर्ग या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही यहाँ धर्म की व्याख्या की गई है सूक्ष्मातुम शक्य उपलभ्या आचाराणबुत धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह सबकी समझ में नहीं आ सकता क्योंकि उसके स्वरूप को छिपाने वाली बहुत सी बातें हैं बीच बीच में विभिन्न सत्पुरुषों के आचारों को देखकर मनुष्य वास्तविक धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है ये चिंदते विष्णान ये चिंदंति नस्तकान् वह महतो भारा बधनंते दमयंति च हत्वा खादन्ति हतवा जो लोग बैलों को बधिया करो ढुलाते और उनका दमन करके उन्हें काम पर निकालते हैं जो कितने ही जीवों को मारकर खा जाते हैं मनुष्य होकर मनुष्यों को दास बनाकर और उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं उनकी तुम निंदा क्यों नहीं करते हो वध बंध निरोधे न कार्यंती दिवानिशम आत्मनशापि जानतेंधन जो लोग वध और बंधन की दशा में अपने को कितना कष्ट देते हैं इस बात को जानते हैं तो भी दूसरों को को वध बंधन और कैद के कष्ट में डालकर उनसे दिन रात काम कराते हैं उनकी निंदा तुम क्यों नहीं करते हो पंचेन्द्रियु भूत वसत दैवत आदिस्तमा वायु प्राण क्रतुर्यम तान जीवाणिक्रिय कामृतु विचारण पाँच इंद्रियों वाले समस्त प्राणियों में सूर्य चंद्र वायु ब्रह्मा प्राण यज्ञ और यमराज इन सब देवताओं का निवास है जो उन्हें जीते जी बेचकर जीव का चलाते हैं उन्हें अधर्म की प्राप्ति होती है फिर मृत जीवों का विक्रय करने वालों के विषय में तो कहा ही क्या जाए अजोग निर्वण ओमेश सूर्यो स्व पृथ्वी विराट धैनुर्वस्त सोम विक्रिय त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 मधुन्यप्य सधेशुवादंसमस के देशे सुखृतर्धिताशुन ताश्च मा तो प्रिया जान्नाक्रम्य बहुधा ना बहुधंसाकुलाेशये बहुकमापीडिता धुआद्य विधि पर किंतु ब्रह्मण तेल घी शहर और दवाओं की बिक्री करने में क्या हानि है बहुत से मनुष्य तो दंस और मच्छरों से रहित देश में उत्पन्न और सुख से पले हुए पशुओं को यह जानते हुए भी कि ये अपनी माताओं को बहुत प्रिय हैं और इनके बिछोड़ने से उन्हें बहुत कष्ट होगा जबरदस्ती आक्रमण करके ऐसे देशों में ले जाते हैं जहाँ दंश मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है कितने ही बोट होने वाले पशु भारी भार से पीड़ित हो लोगों द्वारा अनुचित रूप से सताए जाते हैं न भ्रूण हत्या कर्मणाम साच वृत्ति सुधारुणाम मैं समझता हूँ कि उस क्रूर कर्म से बढ़कर भ्रूण हत्या का पाप भी नहीं है कुछ लोग खेती को अच्छा मानते हैं परंतु वह वृत्ति भी अत्यंत कठोर है भूमि भूमि हंति काष्ट मो मुखम जाजले जिसके मुख पर फाल जुड़ा हुआ है वह हल पृथ्वी को पीड़ा देता है और उसके भीतर रहने वाले जीवों का भी वध कर डालता है और उसमें जो बैल जोते जाते हैं उनकी दुर्दशा पर भी दृष्टिपात करो अघन्याम नाम का एता हंत महती महचकारा कुशलमृषम गु यह श्रुति में गवों को अघन्या अर्थात अवध्य कहा गया है फिर कौन उन्हें मारने का विचार करेगा जो पुरुष गाय और बैलों को मारता है वह महान पाप करता है ऋषियों यतो हे तहुषे प्रत्येदय गांतरम चापी अवधिवृषभम च प्रजापति्यम नहुषा काम अस्वत्ते व्यता शत चैकूते सुपात ऋषिस्ते महाभागा प्रजास्वे हिजाजे भ्रूण हम नहुस हम त्राणे हो श्यामे एक समय की बात है ऋषों और यतियों ने राजा नहुस के पास जाकर निवेदन किया कि तुमने माता गौ और प्रजापति वृषभ का वध किया है नहुस यह तुम्हारे द्वारा न करने योग पाप, पाप कर्म किया गया है तुम्हारे इस कुकृत्य के कारण हम सब लोगों को बड़ी व्यथा हो रही है जाजले ऐसा कहकर नहुस के द्वारा उन महाभाग ने पाप को 101 रोगों के रूप में परिणित करके समस्त प्राणियों पर डाल दिया राजा को भ्रूण हत्यारा बताया और स्पष्ट कह दिया कि हम लोग तुम्हारे यज्ञ में भविष्य की आहुति नहीं देंगे महात्मा सर्वे ही तत्वा ऋषि हो ऋषियों तपसा ऐसा करकर उन समस्त महात्माओं ने तपस्या अर्थात ध्यान द्वारा सारी बातें जान ली और प्रत्यवहित व स्वपाप होने के कारण उन्हें निर्दोष पाकर ये सब ऋषि और यति शांत हो गए ईद शिवान घोरान चार नि केवल आचरित तो केवलाचरित नाम जाजले इस तरह के अमंगलकारी और भयंकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित हैं केवल इसलिए कि के अमुक कर्म पूर्वजों द्वारा भी किया गया है तुम चतुर होते हुए भी उसकी बुराई पर ध्यान नहीं देते कारण्धर्म्छेन्न लोक चरित चरे हनिया मह स्तौति तृणुजाजे नहि मे सैताम नि मेस्ती प्रिया प्रियतृश प्रशंसा मनीषिण इस कर्म का हेतु या परिणाम क्या है इस पर विचार करके ही तुम्हें किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए लोगों ने किया है या कर रहे हैं यह जानकर उनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए जाजले अब मैं अपने विषय में कुछ निवेदन करता हूँ उसे सुनो जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है वे दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं उनमें से कोई भी मेरे लिए प्रिय या अप्रिय नहीं है मनीषी ऐसे ही धर्म की प्रशंसा करते हैं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 द्विष्टियधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तुलाधार और जाजली का संवाद विषय दो अध्याय पूरा हुआ